श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधना तथा दिव्य उन्माद पूजन के समय वैशिक कार्यों के चिंतन करने के हेतु रानी रासमणी को श्री रामकृष्ण देव का दंड देना श्री रामकृष्ण देव के उस प्रकार अद्भुत पूजन को देखने के पश्चात जान बाजार में वापस आकर मथुरा मोहन ने रानी रासमणी से सारा वृत्तांत कह दिया उसे सुनकर भक्तिमती रानी अत्यंत प्रसन्न हुई भट्टाचार्य महोदय के मुख मुख्य भक्तिपूर्ण संगीतों को सुनकर इसके पूर्व ही वे उनके प्रति अत्यंत परायणा थी एवं श्री गोविंद जी की मूर्ति भग्न होने के समय उनका भावावेश तथा भक्तिपुनीत बुद्धि का परिचय पाकर वे विस्मित हुई थी अतः वे सहज ही समझ गई कि उनके सदृश पवित्र हृदय व्यक्ति के लिए श्री जगदम्बा की कृपा प्राप्त करना असंभव नहीं है किंतु इसके कुछ ही दिन बाद एक ऐसी घटना हुई जिससे रानी तथा मथुर बाबू के उस विश्वास के नष्ट होने की विशेष संभावना दिखाई दी एक दिन रानी मंदिर में श्री जगदम्बा के दर्शन तथा पूजन आदि करते समय तन्मय न होकर वैशिक कार्य संबंधी एक मुकदमे के नतीजे के बारे में चिंतन कर रही थी श्री रामकृष्ण देव उस समय वहाँ बैठकर उनको संगीत सुना रहे थे भाभा श्री रामकृष्ण देव उनके मन की बात जान गए तथा यहाँ पर भी वही चिंतन यह कहते हुए उनके शरीर पर आघात कर उन्हें उस चिंता से विरत होने के लिए शिक्षा प्रदान की श्री जगदम्बा की कृपा पात्री साधन सम्पन्ना रानी उससे अपने हृदय की दुर्बलताओं को अनुभव कर अनुतप्त हुई थी पर उस घटना से श्रीराम कृष्ण देव के प्रति उनकी भक्ति विशेष बढ़ गई इसका वर्णन अन्यत्र विशद रूप से किया गया है इसके कुछ ही दिन बाद श्री जगन्माता को लेकर श्रीराम कृष्ण देव का भावावेश तथा आनंदोल्लास इस प्रकार बढ़ गया कि किसी तरह देवी का नित्य नैमित्तिक पूजनादि करना भी उनके लिए असंभव हो गया आध्यात्मिक स्थिति की उन्नति होने पर वैधि कर्मों का त्याग किस प्रकार अपने आप होने लगता है इसके दृष्टांत स्वरूप श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे जैसे गृहस्थ वधु जब तक गर्भवती नहीं होती है तब तक उसकी सास उसे सभी पदार्थ खाने तथा समस्त कामकाज करने को देती है गर्भ संचार होते ही उन विषयों में कुछ कुछ नियंत्रण प्रारंभ हो जाता है तदनंतर ज्यो ज्यो गर्भ बढ़ता जाता है तदनुरूप उसके कार्य भी कम कर दिए जाते हैं क्रमशः जब प्रसव का समय निकट आता है तब गर्भस्थ शिशु की अनिष्टाशंका से उसको कोई भी कार्य करने को नहीं दिया जाता तत्पश्चात जब उसकी संतान होती है तब संतान की देखभाल में ही उसका सारा समय व्यतीत होता रहता है श्री जगदम्बा की बाह्य सेवा पूजादि का परित्याग भी श्री रामकृष्ण देव के लिए ठीक उसी प्रकार स्वाभाविक रूप से होने लगा सेवा पूजादि के समय का उनका विचार भी उस समय विलुप्त हो चुका था सर्वदा भावावेश में विवल रहने के कारण श्री जगन्माता की जब जो सेवा करने की उन्हें इच्छा होती थी तब वे तद अनुरूप सेवा किया करते थे जैसे कभी पूजन किए बिना ही उन्होंने नैवेद्य का भोग लगा लिया अथवा ध्यान में तन्मय होकर अपने पृथक अस्तित्व के बारे में संपूर्णतया विस्मित हो देवी के पूजन के निमित्त रखे हुए पुष्प चंदनादि से वे अपने अंग को भूषित करने लगे अपने भीतर तथा बाहर निरंतर जगदम्बा के दर्शन से ही श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन कार्य इस प्रकार होने लगते थे यह बात हमने कई बार उनसे सुनी है और यह भी सुना है कि यदि कभी वह तन्मयता किंचिन मात्र भी कम हो जाती थी और फलस्वरूप अत्यंत स्वल्पकाल के लिए भी यदि उनके मातृदर्शन में बाधा उपस्थित करती थी तो उस समय उनमें ऐसी व्याकुलता छा जाती थी कि वे पहाड़ खाकर पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ते थे और मुँह रगड़ते हुए इस प्रकार डुधन करते थे कि उसकी ध्वनि चारों ओर गूँज उठती थी सास प्रश्वास बंद हो जाने के कारण उनके प्राण छटपटाया करते थे पछाड़ खाकर गिरने के कारण उनके सर्वांग छत विक्षत तथा रुधिर लिप्त हो जाने पर भी उसका उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता था वे जल में गिर रहे हैं अथवा अग्नि में इस बात तक का कभी कभी वे अनुभव नहीं कर पाते थे पर दूसरे ही क्षण पुनः श्री जगदम्मा का दर्शन पाकर उनका वह भाव दूर हो जाता था और उनका मुख्यमंडल अद्भुत ज्योति तथा उल्लास से पूर्ण हो उठता था उस समय वे मानो संपूर्णतया एक दूसरे ही व्यक्ति बन जाते थे श्री रामकृष्ण देव की जब तक ऐसी स्थिति नहीं हुई थी तब तक मथुर बाबू किसी तरह उनके द्वारा पूजनादि कार्य संपन्न करा रहे थे किंतु फिर यह असंभव जानकर उन्होंने पूजनादि की दूसरी व्यवस्था करने का निश्चय किया हृदय कहता था मथुर बाबू के इस प्रकार का निर्णय करने का और भी एक कारण उपस्थित हुआ था एक दिन एकाएक पूजन के आसन से उठकर कर श्री रामकृष्ण देव ने मंदिर के अंदर मुझे तथा मथुर बाबू को देखा और मेरा हाथ पकड़कर पूजा के आसन पर बैठाकर कर मथुर बाबू की ओर लक्ष्य कर कहने लगे आज से हृदय पूजन करेगा माँ कह रही है कि मेरे पूजन की तरह वे उसके पूजन को भी समान रूप से ग्रहण करेंगे श्रद्धा संपन्न मथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण देव की उस बात को देव आदेश मानकर ग्रहण कर लिया हृदय की यह बात कहाँ तक सत्य है हम कह नहीं सकते किंतु उस समय की स्थिति के अनुसार श्री रामकृष्ण देव के लिए नित्य पूजनादि करना असंभव था इस बात को मथुर बाबू भली भांति समझ चुके थे